मुहुर्त छपा रात्री याम पहर छण सम्वत्सकर अस्वत्थ काल चक्र दिभावसु अग्नी पुरुष साश्वत योगी व्यक्ता व्यक्त सनातन काला ध्यक्ष प्रजा ध्यक्ष विश्व कर्मा तमो नुद अंदकार को भगाने वाले वरुण सागर अंश जीमूत मेघ � अरिह शत्रुओं का नाश करने वाले भूताश्रय भूतपति सर्वलोक नमस्कृत श्रष्टा संवर्तक प्रलयकालीन अग्नि सर्व आदि आलोलुप निर्लोभ अनंत कपिल भान कामद कामनाओं को पूर्ण करने वाले सर्वतोमुख सब ओर मुख वाले जय विशाल वरद सर्वभूत निमेशित मन सुप्रण वरुण भूतादि शीघ्रग शीघ्र सिग्र चलने वाले प्राण धारण धनवंतरी धूमकेतु आदि देव अदिति पुत्र द्वादशात्मा बारह रूपों वाले रवि दक्ष पिता माता पितामह स्वर्ग द्वार प्रजा द्वार मोक्ष द्वार त्रिविष्टप स्वर्ग देहकर्ता शांत आत्मा विश्वात्मा विश्वतोमुख चराचर आत्मा सूक्ष्म आत्मा मैत्री तथा करुणांमित दयालु ये अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के 108 सुंदर नाम मैंने बताए हैं जो मनुष्य देव श्रेष्ठ भगवान सूर्य के इस स्त्रोत का शुद्ध एवं एकाग्र चित्त से कीर्तन करता है वह शोक रूपी दावानल के समुद्र से मुक्त हो जाता है और मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है पार्वती देवी की तपस्या वरदान प्राप्ति तथा उनके द्वारा गृह के मुख से ब्राह्मण बालक का उद्धार मुनियों ने पूछा प्रभु दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूर्व शरीर का परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में कैसे जन्म लिया महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ तथा उस दंपति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ ब्रह्मा जी बोले मुनिवरों पार्वती और महादेव जी की पवित्र कथा पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है उसे कहता हूं सुनो एक समय की बात है महर्षि कश्यप हिमवान के घर पधारे उस समय हिमवान ने पूछा मुने किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सतपुरुषों में मैं पूजनीय समझा जाऊंगा कश्यप जी ने कहा महाबाहु उत्तम संतान होने से यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के ही कारण है अतः गिरिराज तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो ब्रह्मा जी कहते हैं कश्यप जी के यूं कहने पर गिरिराज हिमालय ने नियम में स्थित होकर ऐसी तपस्या की जिसकी कहीं तुलना नहीं है उस तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ तब मैंने उनके पास जाकर कहा उत्तम व्रत के पालन करने वाले गिरिराज अब मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतृष्ट हूं तुम इच्छा अनुसार वर मांगो हिमालय ने कहा भगवन मैं सब गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूं यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिए गिरिराज की यह बात सुनकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर देते हुए कहा शैलेंद्र इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे यहां कन्या उत्पन्न होगी जिससे तुम सर्वत्र उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे तुम्हारे यहां कोटि-कोटि तीर्थ वास करेंगे तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित होगे तथा अपने पुण्य से देवताओं को भी पावन बनाओगे तदंतर गिरिराज ने समय अनुसार अपनी पत्नी मैना के गर्भ से अर्पना नामक एक कन्या उत्पन्न की अर्पना बहुत समय तक निराहार रही उसे उपवास से रोकते हुए माता ने कहा बेटी उमा ऐसा मत करो उस समय वे मात्र स्नेह से दुखी हो रही थीं माता के यूं कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी उमा नाम से ही संसार में प्रसिद्ध हुईं पार्वती जी की तपस्या से तीनों लोक संतप्त हो उठे तब मैंने उससे कहा देवी क्यों इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोकों को संताप दे रही हो কল্যাणी तुम ही ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है स्वयं ही इसे रचकर अब इसका विनाश ना करो जगनमाता तुम अपने तेज से संपूर्ण लोकों को धारण करती हो फिर कौन ऐसी वस्तु है जिसे तुम इस समय तपस्या द्वारा प्राप्त करना चाहती हो वह हमें बतलाओ देवी ने कहा पितामह मैं जिसके लिए यह तपस्या कर रही हूं उसे आप भली भांति जानते हैं फिर मुझसे क्यों पूछते हैं तब मैंने पार्वती से कहा सुबह तुम जिनके लिए तपस्या करती हो वे स्वयं ही तुम्हारा वर्णन करेंगे भगवान शंकर ही सर्व श्रेष्ठ पति हैं वे संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं हम सदा ही उनके अधीन रहने वाले किंकर हैं देवी वे देवताओं के भी देवता परमेश्वर और स्वयं भू हैं उनका स्वरूप बहुत ही उदार है उनकी समानता करने वाला कोई भी नहीं है तत्पश्चात देवताओं ने आकर परम सुंदरी पार्वती जी से कहा देवी भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपके स्वामी होंगे अब इसके लिए तपस्या ना कीजिए यूं कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी की परदक्षिणा की और वहां से अंतरधान हो गए पार्वती भी तपस्या से निवृत्त हो गईं किंतु अपने आश्रम में ही रहने लगीं एक दिन जब वे अपने आश्रम पर उगे हुए अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थीं देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर पधारे उनके ललाट में चंद्राकार तिलक लगा था वे बाह के बराबर नाटा एवं विकृत रूप धारण करके आए थे उनकी नाक कटी हुई थी कुबड़ निकला हुआ था और केशों का अंतिम भाग पीला पड़ गया था उनके मुख की आकृति भी बिगड़ी हुई थी उन्होंने पार्वती से कहा देवी मैं तुम्हारा वर्णन करता हूं उमा योग सिद्ध हो गई थीं आंतरिक भावना की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था वे समझ गईं कि साक्षात भगवान शंकर पधारे हैं तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती ने अर्घ पाद और मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन करते हुए कहा भगवन मैं स्वतंत्र नहीं हूं घर में मेरे पिता मालिक हैं वे ही मुझे देने में समर्थ हैं मैं तो उनकी कन्या हूं यह सुनकर देवाध देव भगवान शंकर ने उस vikrit rup Mehi hi giriraj himalai ke pats kaha šailendr mujhe apni kanya dijee us vikrit vesh mei avinasi rudr ko ayajan giriraj ko saap se unhone udaas hokar kaha bhagwan bramhad is prithvi ke devotah mein anadar nahin Kintu Mere Manme Pahele Sejo pehle se joh मेरी पुत्री का स्वयंवर होगा उसमें वह जिसको वरन करेगी वही उसका पति होगा हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास जाकर कहा तुम्हारे पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है उसमें तुम जिसका वर्णन करोगी वही तुम्हारा पति होगा उस समय किसी रूपवान को छोड़कर तुम मुझ जैसे अयोग्य का वर्णन कैसे करोगी उनके यौं कहने पर पार्वती जी ने उनकी बातों पर विचार करते हुए कहा महाभाग आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए मैं आपका ही वर्णन करूंगी इसमें कोई अनोखी बात नहीं है अथवा यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मैं यही आपका वर्णन करती हूं यूं कहकर पार्वती ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा देव मैंने आपका वर्णन कर लिया भगवती पार्वती के इस प्रकार वर्णन करने पर भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए से कहा अशोक तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वर्णन हुआ है